आध्यात्मरायण बालकांड पार्वतीुवाच नमोस्तु ते देंजगनिवास सर्वात्म दिख परमेशरोषोत्तम से सतन नातनोशी हे देव हे जगन्निवास आपको नमस्कार है आप सबके अंतकरणों के साक्षी और परमेश्वर हैं मैं आपसे श्री पुरुषोत्तम भगवान का सनातन तत्व पूछना चाहती हूं, क्योंकि आप भी सनातन हैं गोप्यम जदतंतम्यवाच्यम वदंति भक्तेश महानुभा तदप्यहोहम तव भक्ता प्रियो सिमें तव वजयत्व प्रेष्टम महानुभाव लोग जो अत्यंत गोपनीय विषय होता है तथा तो अन्य किसी से कहने योग्य नहीं होता उसे भी अपने भक्तजनों से कह देते हैं हे देव मैं भी आपकी भक्ता हूँ मुझे आप अत्यंत प्रिय हैं इसलिए मैंने जो कुछ पूछा है वह वर्णन कीजिए ज्ञान सविज्ञानमान भक्ति वैराग्योक्त चितम्य हम जो तदुक यहां जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संसार समुद्र से पार हो जाते हैं उस भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण प्रकाश में आत्मज्ञान का वर्णन आप विज्ञान सहित इस प्रकार स्वल्प शब्दों में कीजिए जिससे मैं स्त्री होने पर भी आपके वचनों को सहज ही समझ सकू प्रेक्षा मिता परम रह तदेव चाग्रे वि श्री रामचंद्रे खिल लोकसारे भक्ते दृढ़ा भवति प्रसिद्धा हे कमल नयन मैं एक परम गुह्य रहस्य आपसे और पूछती हूँ कृपया आप पहले उसे ही वर्णन करें यह तो प्रसिद्ध ही है कि अखिल लोकसाल श्री रामचंद्र जी की विशुद्धि भक्ति संसार सागर को उतारने के लिए सुदृढ़ नौका है भक्ते प्रसिद्धा भवक्षणा नान्यत साधनमस्त तथा संशय बंधन मेंहस्यमलोक्ति संसार से मुक्त होने के लिए भक्ति ही प्रसिद्ध उपाय है उससे श्रेष्ठ और कोई भी साधन नहीं है तथापि आप अपने विशुद्ध वचनों से मेरे हृदय की संशय ग्रंथि का छेदन कीजिए वदी रामम परमेकमाया गुण संप्रवाह भजंती चाप्रमत्ता परम पदम जानते तथा सिद्धा उमा प्रमादरित सिद्धगण श्री रामचंद्र जी को परम अद्वितीय सबके आदि कारण और प्रकृति के गुण प्रवाह से परे बतलाते हैं तथा तो वे ही अहर्निश उनका भजन करके परम पद भी प्राप्त करते हैं